श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव से अपने गुरुवर्ग के साथ संबंध गिरजा की सिद्धि गिरजा के साथ उस दिन शंभु बाबू के बगीचे में वार्तालाप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे भक्तों का स्वभाव गंजेली की तरह होता है गंजेली जिस प्रकार गांजे को चीलम में अच्छी तरह से दम लगाने के पश्चात उसे दूसरे को देकर धुआं छोड़ा करता है जैसे दूसरे गंजेली के हाथ में उस चीलम को दिए बिना अकेले नशा करने में उसे आनंद नहीं आता भक्त वृंद भी उसी प्रकार जब एकत्रित होते हैं तब उनमें से कोई भाव तन्मय होकर ईश्वरी चर्चा किया करते हैं तथा आनंदित हो चुप हो जाते हैं एवं दूसरे को भी उस संबंध में कहने का अवसर देकर स्वयं आनंदपूर्वक सुनते रहते हैं उस दिन शंभु बाबू गिरिजा तथा श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार एक साथ सम्मिल होने के फलस्वरूप समय किस तरह बीतने लगा उन्हें कोई पता नहीं चला धीरे धीरे संध्या हो गई तथा रात्रि का एक पहर बीत गया तब कहीं कृष्ण देव को लौटने का ध्यान आया शंभू से विदा लेकर गिरजा के साथ श्री कृष्ण देव रास्ते पर आ खड़े हुए एवं काली मंदिर की ओर चलने लगे किंतु चारों ओर घनखोर अंधकार था मार्ग में कुछ भी दिखाई न देने के कारण पग पग पर पैर खिसकने लगा तथा दिग्भ्रम होने लगा अंधकार के बात को सोचे बिना ही ईश्वरीय चर्चा के धुन में वे चल दिए थे शंभू से लालटेन मांग लाने का उन्हें ध्यान नहीं रहा पर उस समय और दूसरा उपाय ही क्या था किसी तरह गिरजा का हाथ पकड़कर टटोलते हुए वे चलने लगे किंतु उन्हें बहुत कष्ट होने लगा उनके उस कष्ट को देख गिरजा बोले दादा जरा रुक जाओ मैं तुम्हें प्रकाश दिखाता हूं इतना कहकर वे पीठ फेरकर खड़े हो गए तथा अपनी पीठ से ज्योति की एक लंबी छटा प्रकट कर उन्होंने मार्ग को आलोकित कर दिया श्री रामकृष्ण देव कहते थे उस छटा से काली मंदिर का दरवाजा तक स्पष्ट दिखाई देने लगा और मैं उसी प्रकाश में चला आया किंतु इतना कहकर ही श्री रामकृष्ण देव पुनः मुस्कुराते हुए कहने लगे परंतु उन लोगों की वह क्षमता अधिक दिन तक न टिक सकी यहाँ के उनके स्वयं के संपर्क में रहते रहते उनकी सारी सिद्धियाँ दूर हो गई हमने जब उनसे इसका कारण पूछा तब उन्होंने कहा अपने शरीर को दिखाते हुए इसके भीतर माँ ने उनके कल्याण के लिए उन सिद्धि या शक्तियों को खींच लिया और उसके बाद उन लोगों का मन उन विषयों को त्याग कर पुनः ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगा इतना कहकर ही फिर श्री कृष्ण देव बोले इनमें रखा ही क्या है इन सिद्धियों के चक्कर में फंसकर मन सच्चिदानंद से दूर हट जाता है एक कहानी सुनो एक व्यक्ति के दो पुत्र थे बड़े को यौवन में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया तथा वह घर द्वार छोड़ संन्यास लेकर चल दिया जो छोटा था उसने विद्या अध्ययन किया एवं धार्मिक तथा विद्वान बनने के पश्चात विवाह कर संसार धर्म करने लगा सन्यासियों का नियम है कि बारह वर्ष के बाद इच्छा होने पर वे एक बार अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने जाया करते हैं वह सन्यासी भी बारह वर्ष के उपरान्त अपनी जन्मभूमि देखने पहुँचा और अपने छोटे भाई की जमीन जायदाद खेतीबाड़ी, धन संपत्ति को देखता हुआ तो उसके दरवाजे पर उपस्थित हुआ और उसका नाम लेकर पुकारने लगा नाम सुनते ही छोटा भाई बाहर निकल आया देखा कि उसके बड़े भाई खड़े हैं बहुत दिनों के बाद बड़े भाई के दर्शन हुए थे अतः छोटे भाई के आनंद का ठिकाना न रहा उसने बड़े भाई को प्रणाम किया तथा उन्हें भीतर लाकर उनकी सेवा करने लगा भोजन करने के उपरांत दोनों भाइयों में नाना प्रकार की चर्चाएं होने लगी उस समय छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा दादा संसार के सुख भोग को त्याग कर इतने दिन सन्यासी बनकर आप विचरते रहे हैं कृपया बताइए आपने क्या प्राप्त किया है सुनते ही बड़े भाई ने कहा यदि तू देखना चाहता है तो मेरे साथ चल इतना कहकर ही वह अपने छोटे भाई को साथ लेकर घर के समीप नदी के किनारे आया और यह देख कह कहकर ही वह जल के ऊपर पैदल चलता हुआ दूसरे किनारे पर जा पहुँचा वहाँ पहुँच उसने कहा देखा तत्काल छोटे भाई ने समीपवर्ती घाट के मल्लाह को एक धेला देकर नदी पार कर ली और बड़े भाई के पास पहुँच कर कहा किस बात के लिए आपने देखा कहा था बड़े भाई ने कहा क्यों पानी के ऊपर से मेरा पैदल नहीं पार करना नहीं देखा तब तो छोटा भाई हंसने लगा और कहा दादा आपने भी तो देखा कि एक ढेला देकर मैंने भी नदी को पार कर लिया अब आप ही बताइए कि बारह वर्ष तक इतना कष्ट उठाकर आपने बस इतना ही प्राप्त किया एक धेले से मैं जितना कार्य अनायास ही कर लेता हूँ आपने केवल उतना ही प्राप्त किया आपकी इस सामर्थ्य का मूल्य तो केवल एक ढेला है छोटे भाई की इस बात को सुनकर तब कहीं बड़े भाई को चेतना हुई और फिर ईश्वर प्राप्ति की ओर उसने अपना चित्त लगा दिया